शो टॉक, बिन बाती बिन तेल नंबर सेवन किसी आदमी ने एक दूसरे को पार किया है एक सूफी तबीर ने जो ये सब तो देख रहे हैं कहा इस ताजा दाल को तो देखो वो अलग से भरा है और खुश है क्योंकि वो अभी नहीं जानता है कि कार डाल गया है हो सकता है ये भारी भाव से हम जान जो अभी अभी से लगा है लेकिन थोड़े समय में वो जान जाएगा। इस बीच को इसके साथ दर्द भी नहीं ऐसी ही दशा मनुस्थिति है उसे पता भी नहीं कि उसकी जड़ें टूट गई उसे पता भी नहीं कि परमात्मा सुख का संबंध विच्छिन्न हो गया उसे पता भी नहीं कि जीवन के स्रोत से उसकी सरिता अलग हो गई है जल्दी ही सब सूख जाएगा लेकिन अभी सूखने में देर है और जब तक वो पूरा ही न सूख जाए तब तक तर्क से उसे समझाने का कोई उपाय नहीं यह सूफी फकीर ठीक कह रहा है किसी ने वृक्ष को काट गिराया है वृक्ष कट गया है लेकिन अभी हारा है अभी भी फूल खिले मुरझाने में समय लगेगा उसे पता नहीं कि जड़ों से संबंध टूट गया है उसे पता नहीं कि अब जमीन से कोई नाता ना रहा कोई उपाय भी तो नहीं है उसे समझाने का और जब समझाने का उपाय होगा तब समझाने का कोई अर्थ ना रह जाए, जब वो सूख ही जाएगा तभी उसकी बुद्धि को समझना आएगा लेकिन जब सूख ही गए तो कुछ करने को नहीं बचता आदमी तभी समझ पाता है जब करने को समय ही नहीं रह जाता अक्सर लोग मरने के समय समझ पाते हैं कि जीवन व्यर्थ गया इसके पहले उन्हें समझाने की कितनी ही कोशिश करो उनकी समझ में नहीं आता क्योंकि क्षुद्र में ही वे सार देखते रहते हैं और उन्हें यह भी भरोसा नहीं आता कि मौत आने वाली है क्योंकि बुद्धि कहे जाती है और दूसरे मरते होंगे तुम तो कभी पहले मरे नहीं और जो कभी नहीं हुआ वो क्यों होगा और जीवन को भरोसा नहीं आता कि मैं मृत्यु कैसे बन सकता हूं प्रकाश माने भी तो कैसे माने कि मैं अंधकार हो जाऊंगा अमृत को भी तो कैसे समझाएं कि तो भी जहर हो सकता है आप जब भी किसी को मरते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है कोई दुर्घटना हो गई जैसे कोई दुर्घटना हो गई न कि कोई जीवन का सत्य मृत्यु ऐसी लगती है जैसे होनी न थी और हो गई लगनी तो ऐसी चाहिए कि आश्चर्य तो यही है कि इतनी देर क्यों ना हुई जिस दिन जन्मे उसी दिन जड़न टूट गई जिस दिन जन्मे उसी दिन पृथ्वी से नाता विच्छिन्न हो गया जिस दिन जन्मे उसी दिन परमात्मा से दूर जाने की यात्रा शुरू हो गई उसी दिन हम पृथक हो गए प्रथकता का अर्थ समझ लेना चाहिए बच्चा जब पैदा होता है एक क्षण पहले मां का अंग था अंग कहना भी ठीक नहीं क्योंकि उसे यह भी पता नहीं था कि मैं अंकू वो मां के साथ एक था ये भी हम सोच के कहते हैं उसे ये भी पता नहीं था कि मैं एक हूं क्योंकि एक होने का भी पता तभी चलता है जब हम दो तो हो गए हो दो हुए बिना एक का भी तो ख्याल नहीं आता बच्चा सिर्फ था होना परिपूर्ण था उस होने में कोई भी द्वेष नहीं था फिर बच्चा पैदा हुआ मां से बिछि हुआ जड़ें टूटी जैसे किसी ने पौधा काट डाला जिसको हम जन्म कहते हैं वो माँ से दूर हटने की प्रक्रिया है और फिर जिसको हम जीवन कहते हैं वो रोज रोज दूर हटने जाने का नाम है पहले बच्चा माँ के पेट से अलग होता है लेकिन तब भी मां के स्तनों से उसका संबंध जुड़ा रहता है फिर वो संबंध भी टूट जाएगा फिर भी वो माँ के आसपास घूमता रहेगा लेकिन जल्दी ही वो संबंध भी टूट जाएगा फिर भी माँ से एक नाता बना रहेगा क्योंकि वही स्त्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी फिर वो नाता भी टूट जाएगा वो किसी प्रेम में पड़ेगा कोई स्त्री और स्त्री महत्वपूर्ण हो जाएगी तब मां की तरफ पूरी पीठ हो जाएगी ऐसे वो दूर जा रहा है और जितना दूर जाएगा उतना अहंकार मजबूत होगा क्योंकि तो जितना माँ के पास था उतना निरअहकार भाव जब मां के गर्भ में था एक था तो कोई अहंकार न था पश्चिम के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मां से दूर होने में ही व्यक्तित्व का निर्माण है व्यक्तित्व का अर्थ है अहंकार व्यक्तित्व का अर्थ है कि मैं अलग हूं पृथक हूं भिन्न हूं विशिष्ट हूं व्यक्ति हूं ये सब जो चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है इसके साथ में एक नहीं अलग अलग होने की भावना अस्मिता ये अहंकार मरेगा थोड़ी देर डांत हरी रहेगी कट करके वो थोड़ी देर चाहे सत्तर साल क्यों न वो थोड़ी ही देर है सत्तर साल का क्या मूल्य है इस अस्तित्व में वैज्ञानिक कहते हैं इस पृथ्वी को बने कोई चार अरब वर्ष हुए लेकिन पृथ्वी बड़ा ही नया ग्रह है इससे पुराने ग्रह सत्तर वर्ष का क्या अर्थ इस विराट के फैलाव में सत्तर वर्ष क्षण से भी तो ज्यादा नहीं टूट गई दाल वृक्ष से कुछ घड़ी हरी रहेगी कुछ घड़ी फूल खिले रहे ये भी हो सकता है कि जो कली खिल रही थी वो अभी और खिलती चली जाए क्योंकि अभी भी रस दौड़ रहा है अभी भी वृक्ष भीतर हरा है स्रोत नया बंद हुआ लेकिन पुराना जितना रस दौड़ गया था वो तो अपनी यात्रा पूरी करेगा पुराना मोमेंटम कायम है अभी घड़ी कुछ देर टिक टिक करेगी हृदय धड़केगा लेकिन जो जानते हैं वो कहते हैं जन्म का दिन ही मृत्यु का दिन है उसी दिन मौत घट गई तुम्हें खबर सत्तर साल बाद पता चलेगी कुल्हाड़ी से काट दिया वृक्ष को उस दृष को पता चलने में घड़ी दो घड़ी दिन दो दिन लग जाए लेकिन तब तक उसे समझाने का भी उपाय नहीं अगर मैं तुमसे अभी कहूं कि तुम मर गए हो तुम मेरी मानोगे नहीं तुम हंसोगे तुम कहोगे अभी हम भली भांति जिंदा हैं, यह क्या काबलपन की बात है लेकिन तुम मर गए उसी दिन जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन कट गए उसी दिन अस्तित्व से तुम्हारा नाता टूट गया धर्म की सारी खोज इस अनुभव से शुरू होती है कि मैं कट गया हूं जुड़ कैसे जाऊं जड़ें उखड़ गई हैं फिर से मेरी जड़ें कैसे फैल जाएं अस्तित्व से अलग हो गया हूं फिर से एक कैसे हो जाऊं इस एकता की खोज ही धर्म है और भिन्नता की खोज संसार है कैसे और अलग हो जाऊं कैसे और भिन्न हो जाऊं इसकी तलाश सांसारिक संसार में हम करते ही यही है अगर तुम्हारे पास धन कम है तो तुम बहुत ज्यादा अलग नहीं हो सकते तुम्हारे पास धन ज्यादा है तो तुम ज्यादा अलग हो सकते हो जिसके पास बहुत धन है उसे समाज में जाने की जरूरत भी नहीं रह जाती उसे लोगों के सामने झुकने का सवाल भी नहीं रह जाता सम्राट एक शिखर पर रहने लगता है जहां कोई भी पहुंच नहीं सकता जहां वो अकेला है। एक भिकमंगा अकेला नहीं हो सकता उसको भीख मांगने दूसरों के पास जाना ही पड़ेगा उसे निर्भर रहना पड़ेगा दूसरों पर उसका अहंकार बहुत मजबूत नहीं हो सकता एक सम्राट अहंकार से भर सकता है कि मैं बिल्कुल पृथक हूं पूर्ण स्वतंत्र हूं किसी पर मेरा कोई कोई परतंत्रता कोई निर्भरता नहीं बड़े पदों की लोग तलाश करते हैं क्योंकि बड़ा पद शिखर की भांति है जैसे पिरामिड होता है नीचे बहुत चौड़ा और ऊपर सकरा होता चला जाता है आखिर में राष्ट्रपति सम्राट प्रधानमंत्री बचते हैं, नीचे जनता का बड़ा विस्तार है उस भीड़ में अगर तुम खड़े हो तुम अकेले नहीं हो इसलिए हर एक कोशिश कर रहा है कि पिरामिड के शिखर पर कैसे पहुंच जाए जहां वो बिल्कुल अकेला होगा सबके कंधों पर होगा और उसके कंधे पर कोई नहीं पद की खोज अगर बहुत गहरे में देखो तो अहंकार स्वतंत्रता की खोज कर रहा है कैसे मैं अकेला हो जाऊं कैसे मैं किसी पर निर्भर न रहूं मुझ पर सब निर्भर हूं मैं किसी पर निर्भर न रहूं तभी तो मैं कह सकूंगा मैं हूं अप्रतिम अद्वितीय और सबसे ऊपर और मेरे ऊपर कोई और नहीं धर्म की तलाश बिल्कुल विपरीत धर्म की तलाश अहंकार विसर्जन की तलाश है कैसे मुझे पता चले कि मैं हूं ही नहीं कैसे मैं मिट्टू जैसे बूंद सागर में खो जाती जैसे बर्फ पिघलता है और पानी होकर सरिता के साथ एक हो जाता है ऐसे कैसे मेरा अहंकार पिघले और एक हो जाए अहंकार बर्फ की तरह जमा हुआ जमा है इसलिए सीमा मालूम होती पिघल जाए सीमा खो जाती और अगर वाष्भूत हो जाए तो आकाश के साथ एक हो जाता है सभी सीमाएं खो जाती तो तीन स्थितियां हैं मनुष्य के अस्तित्व की एक है बर्फ की भांति जमा हुआ फ्रोजन तप सीमा है और सीमा साफ है फिर दूसरी अवस्था है जल की भांति पिघला सीमा तरल हो गई सीमा अभी भी है लेकिन उतनी साफ न रही धुंधली हो गई दूसरे से मिलना शुरू हो गया है और फिर एक तीसरी अवस्था है वाष्पीभूत भाप की भांति थोड़ी देर तो भाप में भी सीमा लगती लेकिन जल्दी ही सीमा खो जाती है और भाप आकाश के साथ एक हो जाती धार्मिक व्यक्ति है वास्तीभूत अधार्मिक व्यक्ति है बर्फ की भांति और तुम्हारी आकांक्षा क्या है क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी सीमा हो साफ तुम दूसरों से पृथक और भिन्न अलग मालूम पड़ो तो तुम जो भी खोज रहे हो उस खोज से दुख ही निकलेगा और उस खोज से मौत आएगी लेकिन तुम्हें समझाना मुश्किल है कि तुम मर गए हो तुम्हारी बुद्धि तो यही कहती है दूसरे मरते हैं सदा तुमने दूसरों को मरते देखा है खुद को मरते तुमने कभी देखा भी नहीं देख भी ना सकोगे क्योंकि खुद को मरते देखने का कोई भी तो उपाय नहीं तुम जब भी देखोगे अपने को जिंदा देखोगे तुम्हारा अनुभव यही है और बुद्धि तुम्हारे अनुभव से चलती है इसलिए बुद्धि का तर्क ठीक है कि कौन कहता है जड़ें टूट गई और कौन कहता है कि हम कट गए हम हैं भली भांति है अभी सत्तर वर्ष लगेंगे तुम्हें सूखने में समझोगे तुम भी लेकिन जब समझोगे तब कुछ करने को ना बचेगा मृत्यु के क्षण में अक्सर लोगों के जीवन में वैराग्य आ जाता है पर तब समय नहीं बचता सारा समय संसार में खो दिया सन्यास के लिए कोई समय नहीं बचता मृत्यु के क्षण में ऐसा लगता है जो भी था स्वप्न जैसा खो गया स्वप्न भी नहीं बल्कि एक दुख स्वप्न एक नाइट क्या पाया कुछ समझ नहीं पड़ता हाथ खाली दिखाई पड़ते हैं नग्न जाने की तैयारी हो रही है और जहां जा रहे हैं जो भी कमाया था उपलब्धि की थी वो कोई भी साथ ना जा सकेगी लेकिन ये उस समय समझना आता है पूरा जीवन दोहर जाता है आपके सामने से तुमने सुना होगा और वो घटना सही है अगर कोई पानी में डूब के मरे तो उस डूबने के क्षण भर में पूरा जीवन फिल्म की भांति आंखों के सामने से गूंज उतर जाता है फिर से दोहर जाता है पूरा जीवन एक क्षण में और सारा असारहां कुछ भी पाया नहीं कुछ सारना निकला जिससे रेत को निचोड़ते रहे और तेल हाथ ना लगा वहां खोजते रहे खजाना जहां खजाना ना था उस दिशा में चलते रहे जहां रास्ता तो बहुत लंबा था लेकिन मंजिल कोई आती ना थी या शायद गोल बर्तूला का रास्ता था जिस पर घूमते तो बहुत थे जिससे कोल्हू का बैल घूमता है घूमता रहता है शायद सोचता हो कहीं पहुंच रहे हैं कहीं पहुंच रहे हैं आंखों पे पत्ती बांध देते हैं कोल्हू के बैल की ताकि उसे दिखाई ना पड़े उसे सिर्फ सामने दिखाई पड़ता है आजू बाजू दिखाई नहीं पड़ता सामने सदा रास्ता मालूम पड़ता चलता जाता आजू बाजू दिखाई पड़े तो उसे पता चल जाए कि मैं गोल गोल घूम रहा हूं कहीं पहुंचूंगा नहीं व्यर्थ घूम रहा हूं आदमी की आंखों पर भी पट्टी है तुम भी आजू बाजू नहीं देख पाते तुम भी सिर्फ सामने देखते हो ना तुम पीछे लौट के देखते हो ना तुम आजू बाजू देखते हो वासना सदा आगे देखती है वासना पट्टी वासना सदा देखती कल कल क्या मिलेगा आंखें वहां लगी रहती हैं कल पर वो आगे की तरफ तुम जा रहे हो और तुम कभी नहीं सोचते कि कल भी तुम वही देख रहे थे परसों भी तुम वही देख रहे थे जब से तुम पैदा हुए जब से तुमने सोचना शुरू किया तुम इसी रास्ते पर घूम रहे हो वही काम वासना वही क्रोध वही लोभ रोज रोज वही है नया कुछ भी नहीं है तुम पहले भी उसी वासना में उतरे हो बहुत बार अब भी उसने उतरने की आकांक्षा कर रहे हो बहुत बार क्रोध किया वही क्रोध फिर करने की कोशिश कर रहे हो बहुत लोभ किया वही लोभ फिर दोहरा रहे हो आदमी एक पुनरुक्ति है कोल्हू का बैल है आगे दिखाई पड़ता है इसलिए ख्याल में नहीं आता कि वर्तुलाकार घूम रहा हूं इस वर्तुलाकार घूमने से मंजिल आएगी नहीं मौत ही आएगी बैल थकेगा गिरेगा मरेगा शायद मरते क्षण में आसपास देख क्योंकि तब आगे देखने को कुछ भी ना बचेगा कल तो है नहीं जब आदमी मरता है तो कल तो बचता नहीं कल समाप्त हुआ आज ही रह जाता है शायद उस दिन आसपास देख शायद उस दिन पीछे लौट के देख और तब पाए कि मैं एक ही गोल वर्तुल में सत्तर वर्ष घूमता रहा ये थोड़ा समझने से है कि जीवन की सारी यात्राएं वर्तूलाकार चांद वर्तुल में घूम रहा है पृथ्वी वर्तुल में घूम रही है सूरज वर्तुल में घूम रहा है ऋतुएं वर्तुल में घूम रही सारा जगत वर्तुल में घूम रहा है तुम्हारा जीवन भी वर्तुल में ही घूम रहा होगा क्योंकि यहां सारी यात्राएं वर्तूलाकार है तुम्हारी यात्रा अलग नहीं हो सकती कहां पहुंचेगा चांद घूम घूम कर कहीं भी नहीं पहुंचेगा सिर्फ मरेगा कहां पहुंचेगी पृथ्वी घूम घूम कर कहीं भी नहीं पहुंचेगी सिर्फ टूटेगी और बिखरेगी तुम भी टूटोगे और बिखरोगे जड़ें तुम्हारी टूट ही चुकी हैं सूफी फकीर ठीक कहता है कि इस कटी हुई शाखा को समझाना मुश्किल है कि तू मर चुकी तेरी है, तेरी जड़ें टूट गई हैं कि तेरा आगे अब कोई जीवन नहीं क्योंकि वो शाखा कहेगी अभी मैं हरी हूं अभी मैं जवान हूं अभी फूल खिल रहे हैं कलियां अभी खिलती जा रही हैं अभी पत्ते मुरझाए भी नहीं पागलपन की बात तर्क डाल का कहेगा नहीं मैं जिंदा हूं बुद्धि भी समझेगी लेकिन जब समझेगी तब समय जा चुका होगा इसलिए बुद्धिमान वो है जो समय के पहले समझ जाए तुम उस डाल की भांति व्यवहार मत करना और जब कोई फकीर तुमसे कहे कि तुम टूट गए हो तो उसकी बात पर सोचना जब कोई बुद्ध तुमसे कहे कि तुम मर ही चुके हो तब तो जल्दी मत करना इनकार करने की क्योंकि तुम्हारी सांस चल रही है सांस चलने से जीवन का कोई अनिवार्य संबंध नहीं सांस चलती रह सकती मैं एक स्त्री को देखने गया वो नौ महीने से बेहोश है, सांस चल रही कोमा में पड़ी है और डॉक्टरों ने मुझे कहा कि कोई तीन साल तक ये कोमा में रह सकती इंजेक्शन दिए जा रहे हैं ऑक्सीजन दी जा रही सांस चल रही हृदय धड़क रहा है खून बह रहा है शरीर सब काम कर रहा है लेकिन वो बेहोश पड़ी वो कभी होश में आएगी नहीं तुम्हारी सांस चल रही है हृदय धड़क रहा है खून बन रहा है तुम भी तो कहीं बेहोश नहीं हो वो स्त्री तो साफ मालूम पड़ती है कि बेहोश पड़ी लेकिन क्या उस स्त्री को पता होगा कि वो बेहोश है अगर वो एक सपना देख रही होगी तो हो सकता है सपने में वो घर बना रही हो विवाह कर रही हो प्रेम कर रही हो गृहस्थी सजा रही हो और उसे कभी भी पता नहीं चलेगा कि सपना है ये क्योंकि तीन साल तक उसका सपना चलता रहेगा तुम्हें तो पता चल जाता है क्योंकि सुबह तुम जागोगे रात का सपना टूट जाएगा लेकिन क्या कभी तुमने सोचा कि सपने में तुम्हें सपना सपने जैसा मालूम नहीं पड़ता सपने में तो लगता है यही सत्य है सुबह जाग के पता चलता है कि सपना था लेकिन रात जब तुम फिर सो जाओगे तो जिसे तुमने दिन में जागरण समझा था वो भी सपना हो जाता सपने की तो सुबह थोड़ी बहुत याद भी रह जाती दिन की तो रात में उतनी भी याद नहीं रह जाती सब भूल जाता है कि तुम कौन थे सुना है मैंने एक चीनी सम्राट अपने बेटे के पास बैठा था जो मरणसैया पर था उसका एक ही बेटा था वही आंखों का तारा था उस पर ही सब निर्भर था बड़ा साम्राज्य था सम्राट बूढ़ा था बुढ़ापे में ये बेटा पैदा हुआ वो भी मरणसैया पर था चिकित्सकों ने कहा बचना सकेगा बीमारी कुछ इलाज योग्य नहीं थी मृत्यु निश्चित थी तो सम्राट जग रहा है बैठा है कभी भी किसी भी क्षण बेटा मर सकता तीन रात जगता रात चौथी रात सम्राट को झपकी लग गए थका मांदा झपकी में देखा कि वो और भी बड़ा सम्राट है सारी पृथ्वी पर उसका राज्य चक्रवर्ती है सभी उसके अंतर्गत और उसके बारह जवान बेटे सुंदर स्वस्थ प्रतिभाशाली एक से एक बेजोर एक से एक बढ़कर वो बड़ा प्रसन्न था वो बड़ा आनंदित था स्वर्ण का महल है सभी कुछ है। दुख की कोई खबर नहीं जरा सा भी कांटा नहीं है उसके जीवन रास्ते पर तभी बेटा जो सामने सोया था मर गया पत्नी छाती पीट के रोई छी सम्राट की आंख खुली सम्राट जोर से खिलखिला के हंसने लगा पत्नी समझी के साथ विक्षिप्तता आ गई बेटे की मौत देखकर उसने कहा तुम क्या करते हो ने का मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूं मैं इस बेटे के लिए रहूं या उन बारह बेटों के लिए जिन्हें मैं अभी अभी देखता था और इस राज्य के लिए रहूं जिसका मालिक मर गया या उस राज्य के लिए जो बड़ा विराट था सारी पृथ्वी उस राज्य के अंतर्गत थी इस मिट्टी के पत्थर के महल के लिए सोचू या स्वर्ण के महल जिसको मैं अभी अभी, अभी छोड़ के आ रहा हूं और बड़े संदेह में पड़ गया हूं कि क्या सच इसलिए हंसता हूं पागल नहीं हुआ सम्राट ने कहा अगर ठीक समझे तो पहली दफा मेरा पागलपन तन टूटा है मैं होश में आ गया ना ये संसार सच है ना वो संसार सच है दोनों ही सपने मालूम पड़ते हैं एक दिन का सपना है एक रात का सपना है इसलिए हिंदू कहते हैं ये जगत माया है सपने से ज्यादा नहीं जाग की आंख का सपना है और जब तक तुम सोए हुए हो तुम सपने के अतिरिक्त कुछ देख भी ना सकोगे चाहे आंख खुली हो और चाहे आंख बंद हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम भीतर बेहोश हो तुम्हें इतना भी तो होश नहीं कि मैं कौन हूं तुम्हारे होश का क्या अर्थ हो सकता है तुम्हें इतना भी तो होश नहीं कि किस गहे स्वरूप से मेरा जीवन आता है तुम भीतर कभी गए ही नहीं हो तुम्हारा अपने से कोई परिचय नहीं तुम कैसे कहते हो कि तुम होश में हो बुद्ध महावीर कृष्ण और क्राइस्ट होश का एक ही अर्थ करते हैं जैसे आत्मज्ञान हुआ तुम्हें रास्ते पर एक आदमी मिल जाए और तुम उससे पूछो कि तू कौन है और वो कहे क्षमा करे मुझे कुछ पता नहीं तुम उससे पूछो तू कहां से आ रहा है वो कहे माफ करे मुझे कुछ पता नहीं और तुम उससे पूछो तू कहां जा रहा है वो कहे माफ करे मुझे कुछ पता नहीं कि मैं कहां जा रहा हूं तो क्या समझोगे तुम यह आदमी या तो बेहोश ये नशे में या पागल है लेकिन तुम्हारी भी जीवन के रास्ते पर इससे भिन्न तो कोई दशा नहीं तुमसे कोई पूछे कौन हो? तो क्या है जवाब कहां से आते हो क्या है जवाब कहां जाते हो क्या है जवाब क्यों हो कुछ भी पता नहीं मैंने सुना है एक आदमी वर्षों तक धंधा करता रहा एक साझेदार के साथ लंदन में साझेदारी भले ढंग से चलती थी क्योंकि दोनों सीधे साधे आदमी थे और दोनों विवाद में भरोसा न करते थे इसलिए कभी कोई विवाद भी नहीं होता था एक दूसरे से राजी रहते थे काम ठीक चलता था फिर उन्होंने काफी कमा लिया फिर सोचा कि अब हमने इतना अर्जन कर लिया कि हम थोड़ा पहाड़ में जाएं और थोड़ी छुट्टी बिताएं थोड़ा विश्राम का दिन आ गया तो दोनों पहाड़ पर गए पहली ही रात रास्ता भटक गए दोनों अलग अलग हो गए एक आदमी जो घने जंगल में पड़ गया बहुत डरने लगा बहुत भयभीत होने लगा जोर से चिल्ला के कहने लगा जंगल में मैं रास्ता खो गया हूं शायद कोई सुन ले फिर उसने चिल्ला के कहा कि मैं रास्ता खो गया हूं किसी ने तो न सुना सिर्फ एक उल्लू एक वृक्ष पर बैठा था तो उल्लू ने जोर से हंकार भरी हू उस आदमी ने समझा कि पूछ रहा है कौन उसने कहा मैं मेरा नाम विल्सन उल्लू ने फिर कहा हू तो साथ मैंने कहा कि कहा नहीं मेरा नाम विल्सन विल्सन एंड जॉनसन कंपनी में साझेदार उल्लू ने फिर कहा हू तो साथ मैंने कहा नेवर माइंड आई विल फाइंड माय ओन वे यू आर आस्किंग टू मच मैं पालूंगा अपना रास्ता खुद ही खोज लूंगा आप परेशान मत हो जरूरत से ज्यादा पूछ रहे हैं इससे ज्यादा तो मुझे ही पता नहीं इतनी मालूम है कि विल्सन मेरा नाम है विल्सन एंड जॉनसन कंपनी में साझेदार हूं इससे ज्यादा ना कभी किसी ने पूछा है ना उत्तर देने का कोई सवाल उठा है आपको इससे ज्यादा मालूम उल्लू भी तीन बार पूछ ले तो आपका आत्मज्ञान खत्म हो जाता ज्ञानी की तो बात छोड़े कोई फकीर पूछे उसकी तो बात छोड़े उल्लू पूछ ले हू तो आत्मज्ञान खो जाता है इसको होश कहिएगा ये कैसा होश है कितना होश है इसमें इसमें तो कुछ होश नहीं है होश के नाम पर आप धोखे में है गुरुजीफ कहता था तुम सोए हुए हो तुम्हारी नींद दो तरह की है एक नींद जब तुम आंख बंद कर लेते हो और एक नींद जब तुम सुबह आंख खोल लेते हो पर इससे तुम्हारी नींद नहीं टूटती तुम्हारी नींद जारी रहती है नींद तुम्हारी दशा है गुरुजीव से कोई पूछता कि मैं क्या करूं मैं भला होना चाहता हूं शुभ होना चाहता हूं मैं शुद्ध होना चाहता हूं पवित्र होना चाहता हूं गुरुजीव कहता बकवास मत करो पहले जागो क्योंकि बिना जागे कि तुम कैसे शुभ हो सकोगे तुम्हें यही पता नहीं कि तुम कौन हो किसको स्नान करवाओ किसकी शुद्धि करोगे कौन करेगा ध्यान बुद्ध से किसी ने रास्ते पर टोका और पूछा कि मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूं कैसे करूं बुद्ध ने उसे गौर से देखा और कहा कि मुझे बड़ी दया आती तुम कैसे सेवा करोगे तुम अभी हो ही नहीं गुरजेब से मिलने ऑस्टेंस की जब पहली दफा गया तो बड़ा लेखक था उसने बड़ी किताबें लिखी थी जैसे तथा ज्ञानी होते हैं ऐसा ज्ञानी था शास्त्रों पर तो उसकी पकड़ थी बड़ा गणितव्य था बड़ा तर्कशास्त्री था गुरजेब ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा और कहा कि इसके पहले कि हम कोई बातचीत शुरू करें यह कागज लो बगल में कमरा है वहां चले जाओ और इस कागज पर लिख लाओ जो जो तुम जानते हो क्योंकि उस संबंध में फिर हम बात ना करेंगे और वो लिख लाओ जो जो तुम नहीं जानते हो बस उसी संबंध में बात हो सकती है जब तुम जानते ही हो तो बात यार आस्टेंस की थोड़ा बेचैनी में पड़ा है गुरुजी पढ़ लिया होगा उसकी हालत देख के कि वो बहुत जानता है अकड़ जानने वाले की अलग ही होती आया होगा तब अकल के आया होगा कागज लेके गया दूसरे कमरे में लिखने बैठा तो हाथ कपने लगा सोचने लगा क्या जानता हूं किताबें उसने लिखी थी परमात्मा की बातें की थी लेकिन परमात्मा को मैं जानता हूं सोचा तो होश आया पहली दफा कि जानता तो नहीं तब भीतर मैं भी लगा कि जिसको मैं जानता नहीं वो संबंध में मैंने लिखा क्यों और तब ये भी लगा कि जिस संबंध में मैं नहीं जानता उस संबंध में लिख के मैंने दूसरों का आहित किया क्योंकि जब मैं ही नहीं जानता तो मेरा लिखा हुआ पढ़ के दूसरे कहां जाएंगे पसीना पसीना हो गया ठंडी सुबह थी घंटे भर बाद वापिस आया कोरा कागज गुरुजीव को वापिस दिया कहा क्षमा करें पहली दफा मुझे होश आया कि मैं जानता कुछ भी नहीं हूं ऐसा तुम्हें होश कब आएगा और जब तुम नहीं कुछ जानते हो तभी तुम्हें कुछ समझाया जा सकता हो उसके पहले नहीं अन्यथा तुम्हारा तर्क कहेगा यह बात मानने की नहीं अभी मैं जीवित हूं और मैं तुमसे कहूं कि तुम मर गए हो तुम जिंदा नहीं हो सिर्फ मरने की खबर पहुंचने में तुम्हें थोड़ा देर लगेगी समय लगेगा मर तुम उसी दिन गए जिस दिन तुम पैदा हुए बुद्ध ने कहा है जन्म में मृत्यु छिपी है, जैसे बीज में अंकुर छिपा हो ऐसा जन्म में मृत्यु छिपी है। गर्भ ही तो कब्र है शुरुआत अंत है कि बुद्ध ने कहा है जो जुड़ा है वो बिखर जाए जो बना है वो मिट जाए लेकिन क्या तुम्हें अपने भीतर ऐसी किसी चीज का पता है जो कभी बनाया नहीं गया अनबना है अस्रष्ट अनक्रिएटेड अगर उसका तुम्हें कोई पता नहीं तो तुम्हारी जड़ें उखड़ी हुई तुम अपरूटेड हो और जब तक तुम इस बात को न समझ लो ये पहला होश है फर्स्ट अवेयरनेस कि तुम कुछ भी जानते नहीं अगर यह तुम्हें ख्याल ना आए तो तुम तर्क करोगे तुम 25 सवाल उठाओगे और तुम कोई जवाब स्वीकार न करोगे श्रद्धा तुम में उत्पन्न न होगी ये सूफी यही कह रहा है कि इस वृक्ष को अगर मैं कि तू टूट गया तो इसके मन में श्रद्धा पैदा होने वाली नहीं ये मुझे ही कहेगा कि तुम अंधे देखो मेरी हरियाली अभी मैं जवान अभी फूल खिल रहे हैं अभी पत्ते हरे हैं कौन कहता है इतना मर गया तुम कुछ गलत है पड़ गये या तुम मुझे कुछ धोखा देना चाहते हो यह कटा हुआ वृक्ष मानने को राजी न होगा श्रद्धा तो तभी पैदा होती है जब तुम्हें अपनी जानकारी का भ्रम टूट जाता है तुम्हारी जानकारी के भ्रम से तर्क पैदा होता है तुम्हारा जानकारी का भ्रम गया कि तर्क हो जाता है तब ये सुनेगा इस फकीर को गौर से तब इसके भीतर तर्क का जाल नहीं उठेगा तब ये फकीर की बात मान के देखेगा अपने चारों तरफ की सच में मेरी चड़ें टूट तो नहीं गई मैं काट तो नहीं दिया गया हूं घाव मुझे दिखाई न पड़ रहा हो क्योंकि घाव की खबर पहुंचने में भी समय लगता है तुम्हारे पैर में भी चोट लगती तो उसी वक्त थोड़ी तुम्हारी बुद्धि को पता चलता समय लगता है समय चाहे थोड़ा सा ही लगता हो लेकिन समय लगता है और अगर तुम्हारी बुद्धि व्यस्त हो तो बहुत समय भी लग सकता है अगर तुम खेल के मैदान पर हॉकी खेल रहे हो और तुम्हारे पैर में चोट लग गई ना खून खुल गया खून बहने लगा तुम्हें पता नहीं चलेगा खेल बंद होगा आधा घंटे बाद तब अचानक तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा मस्तिष्क व्यस्त था तो ये द्वार तक तुम्हारे मस्तिष्क पहुंच गई खबर दस्तक भी ती लेकिन द्वार बंद थे तो मुझे पता नहीं चलेगा घर में आग लगी हो और तुम्हारे सिर में दर्द हो जाए तुम्हें पता नहीं चलेगा जब घर की आग बच जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा कि सिर बाहरी है और दर्द से भरा युद्ध के मैदान पर सैनिकों को बहुत बार पता नहीं लगता ऐसी घटनाएं घटी हैं कि जो भरोसे की नहीं अभी अमेरिका में एक सैनिक जो दूसरे महायुद्ध में था अचानक उसकी पीठ में दर्द उठा दूसरे महायुद्ध के हुए तो बहुत वक्त हो गए अब तो वह आदमी बूढ़ा है दर्द उठा तो खोजबीन की गई उसकी पीठ में एक गोली पाई गई जिसका उसे पता ही नहीं कारतूस पाया गया जिसका उसे पता ही नहीं कि कब लगा बिना लगे तो कारतूस भीतर नहीं जा सकता लेकिन वह इतना व्यस्त रहा होगा युद्ध के मैदान पर कि कारतूस भीतर चला गया छोटा मोटा गाँव समझा होगा भर गया होगा वो भूल गया बात अब बुढ़ापे में जाके दर्द उठा और ये कोई एक घटना नहीं है ऐसी बहुत सी घटनाएं हर युद्ध में घटता है अनेक सैनिकों को भूल जाता है कि उनके शरीर में कारतूस पड़ा है बाद में वर्षों बाद किसी पीड़ा दर्द के समय में उसका पता चलता है अवस्था में कारतूस शरीर में चला जाता होगा और पता नहीं चलता होगा अगर मस्तिष्क बहुत व्यस्त हो तो खबर न मिलेगी और तुम्हारा मस्तिष्क बहुत व्यस्त है तुम्हारी जड़ें भी कट जाए तुम्हें पता नहीं चलेगा और तुम्हारी जड़ें अदृश्य हैं वृक्ष की जड़ें तो द्रस्त है तुम चलते हुए वृक्ष तुम्हारी जड़ें तुम जमीन में गपी नहीं तुम्हारी जड़ें अदृश्य में दृक्ष की जड़ें तो स्थूल है तुम्हारी जड़ें सूक्ष्म है इसलिए कब टूट गई तुम्हें पता नहीं चलता वर्षों लग जाते कोई तुम तुमसे कहे तो भरोसा नहीं आता अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम परमात्मा से उखड़ गए हो तो ज्यादा संभावना इसकी कि तुम कहो कैसा परमात्मा कौन परमात्मा कहां है परमात्मा बजाय इसकी कि तुम अपनी स्थिति की खोजबीन करो तुम परमात्मा पर सवाल उठाओगे बजाय इसके कि तुम जांच पा पड़ताल करो कि हो सकता है मैं इतना दुखी हूं इतना पीड़ित हूं यह इसी कारण हूं कि मेरी जड़ें कहीं शिथिल हो गई मेरे जीवन में सिवाय संताप के कुछ भी नहीं है कहीं आनंद नहीं है कहीं कोई उत्सव नहीं फलता कहीं कोई उत्साह नहीं है। तो कहीं सच्ची ना हो यह बात कि मैं परमात्मा से टूट गया हूं और परमात्मा का क्या अर्थ है कोई व्यक्ति नहीं ये जो समग्र का विस्तार है यह जो विराट फैला हुआ है शब्द साउंड इसी का इसी टोटलिटी का इसी का नाम परमात्मा है तुम इससे विच्छिन्न हो तुम्हारे संबंध शिथिल हो गए हैं थोड़ी बहुत सांस जुड़ी है इसलिए तुम जी रहे हो लेकिन वो भी टूट जाएगी तुम निन्यानवे प्रतिशत टूट गए हो शायद एक जड़ पड़ी है जिससे श्वास चलती जाती जरा सा धक्का वो जड़ भी टूट जाएगी अगर तुम तर्क ना करो और सारे धर्म कहते हैं तर्क मत करो इसलिए बुद्धिमान आदमी को धर्म में रस नहीं मालूम पड़ता क्योंकि बुद्धिमान आदमी तर्क करना चाहता मेरे पास लोग आते हैं एक युवक कुछ दिनों पहले आया और उसने कहा कि आप ईश्वर के पक्ष में जो भी तर्क दे सकते हों दें और मैं भी जो ईश्वर के विपक्ष में तर्क दे सकता हूं दूंगा अगर आपने मुझे कन्विंस किया अगर आपने मुझे राजी कर लिया तर्क से तो मैं आपका शिष्य हो जाऊंगा मैंने उस युवक को कहा कि जो व्यक्ति तर्क से परमात्मा की खोज पर जाता है पहली तो बात उसे कभी कन्विंस नहीं किया जा सकता राजी नहीं किया जाता क्योंकि तर्क के माध्यम से परमात्मा तक कोई रास्ता ही नहीं जाता यह तो ऐसा है जैसा एक आदमी कहे कि मैं आंख बंद रखूंगा और तुम सिद्ध करो कि प्रकाश है जब सिद्ध हो जाए तब मैं आंख खोलूंगा समझ तो उससे कहेंगे आंख बंद आदमी के सामने कैसे सिद्ध किया जा सकता है कि प्रकाश श्रद्धा है आंख का खुलना तर्क है आंख का बंद रहना और तर्क कहता है कि पहले सिद्ध करो बात बिल्कुल ठीक लगती जब तक सिद्ध ना हो जाए तब तक मैं कैसे स्वीकार करूंगा लेकिन आंख खुले बिना प्रकाश कैसे सिद्ध हो सकता है प्रकाश को सिद्ध करने का और कोई उपाय नहीं सिर्फ एक ही उपाय है कि आंख खुली हो लेकिन तर्कनिष्ठ व्यक्ति कहता है मैं आंख खोलूं क्यों जब तक कि की सिद्ध ना हो कि परमात्मा है प्रकाश है कोई उपाय नहीं मैंने को कहा व्यर्थ मेहनत में न पढ़े तू अपने रास्ते पर जा और तर्क से जी लेकिन तू आया ही क्यों निश्चित ही तेरे तर्क ने तुझे कहीं कठिनाई में डाला है उसने कहा कि नहीं तर्क से मुझे कोई और कोई कठिनाई नहीं वैसे मैं दुखी हूं अशांत हूं तो मैं चाहता हूं कि कोई सिद्ध करे परमात्मा है ध्यान का कोई मूल्य है तो मैं करूंगा मैं संन्यास लेने को राजी हूं लेकिन कोई सिद्ध करे तू और थोड़ा भटको और थोड़ा दुखी हो और थोड़ा परेशान हो तेरी परेशानी ही तेरे तर्क को तोड़ेगी और कोई उपाय नहीं जब तू इतना दुखी हो जाएगा तभी तू संदेह करेगा कि शायद मेरा तर्क ही तो मेरे दुख का कारण नहीं और जिस दिन तुझे ऐसा बोध हो उस दिन वापिस आना आनंद खबर है कि तुम ठीक चल रहे हो दुख खबर है, है।, है, है कि तुम गलत चल रहे हो आनंद खबर है कि तुम्हारी यात्रा ठीक दिशा में हो रही है। दुख खबर है कि तुम गलत दिशा में यात्रा कर रहे हो आनंद इस बात की खबर है कि तुम स्रोत के निकट पहुंच रहे हो दुख इस बात की खबर है कि तुम स्रोत से दूर जा रहे हो दुख इस बात की खबर है कि तुम्हारी जड़ें टूट रही हैं टूटती जा रही आनंद इस बात की खबर है तुमने फिर से जड़ें फैला ली तुम पृथ्वी में पैर जमा के खड़े हो गए रस के स्रोत फिर से बहने शुरू हो गए तुम अलग नहीं हो तुम अस्तित्व के साथ एक वृक्ष को जरा उखाड़ के रख दो और देखो वृक्ष में क्या घटता है वो जो अभी हरा था भरा था लहला रहा था हवाएं आती थी तो मस्ती से नाचता था आकाश में बादल आते थे तो गीत गुनगुनाता था उसे उखाड़ के रख दो उसके सब गीत थोड़ी देर में खो जाएंगे उसके हरियाली थोड़ी देर में मुरझे जाएगी पत्ते लटक जाएंगे उत्साह नहीं रह जाएगा आकाश में बादल उठेंगे तो भी उसके प्राणों में कोई गीत नहीं गूंजेगा वही तुम्हारी दशा है वृक्ष की पृथ्वी है तुम्हारी पृथ्वी परमात्मा है तो सूफी फकीर ठीक कह रहा लेकिन तर्क से तुम्हें समझाने का कोई उपाय नहीं बुद्ध तुम्हें कोई तर्क नहीं देते और न क्राइस्ट तुम्हें कोई तर्क देते हैं तर्क की जगह वे केवल अपने आप को तुम्हारे सामने मौजूद करते हैं अगर उनकी खुशी तुम्हें पकड़ ले अगर उनके जीवन की लहलाहट तुम्हारे ख्याल में आ जाए अगर उनकी मस्ती तुम्हारे हृदय को छू ले अगर उनकी समाधि दशा तुम्हें घेर ले और प्रफुल्लित कर जाए बुद्ध खुद तर्क है अस्तित्व खुद तर्क है मैंने उस युवक को कहा तू दुखी है मैं दुखी नहीं और जिस दिन तुझे आनंद सीखना हो उस दिन तू आ जाना लेकिन तर्क का कोई सवाल नहीं तर्क में पढ़ते ही ना समझ समझदार की फिक्र नहीं होती कि क्या सही है क्या गलत है समझदार की फिक्र होती कि क्या आनंद है और क्या दुख है सही है गलत का हिसाब करके क्या करोगे हिसाब भी कर लिया तो हाथ में क्या आएगा हिसाब करना आनंद का और दुख का कितना दुख है कितना आनंद है और जहां आनंद की झलक पाओ समझना कि वहां स्रोत है सूखी नदी को देखकर तुम समझ जाते हो कि स्रोत नहीं है, भरी नदी को बहती नदी को जीवंत नाचती जाति सागर की तरफ नदी को देखकर तुम समझ जाते हो स्रोत है वही तर्क है नदी और क्या कहे उसका बहाव, उसकी लहरें उसका यह नृत्यपूर्ण यात्रा पथ ये उसकी तीर्थ यात्रा यही उसकी यही उसका तर्क है अस्तित्व किसी तर्क छोटे तर्क को नहीं मानता और तर्क उठते ही इसलिए है कि हमें अस्तित्व के बड़े तर्क का कोई पता नहीं तो हमारी छोटी सी बुद्धि हम बड़े हिसाब लगाते हैं और हिसाब में हम हारते हैं क्योंकि यह विराट इतना बड़ा है और बुद्धि इतनी छोटी है जैसे कोई चम्मच लेके सागर के किनारे बैठ के और सागर को नाप रहा सागर नपेगा इसकी तो संभावना नहीं है ये आदमी मरेगा ये यहीं ढेर हो जाएगा चम्मच हाथ में लिए इसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा बुद्धि शायद चम्मच से भी छोटी अमेरिका में एक बहुत बड़ा वनस्पति शास्त्री हुआ जिसने मूंगफली के संबंध में बड़ी खोजी की और मूंगफली के बड़े नए नए रूप और प्रकार पैदा किए वो अपने ऊपर मजाक किया करता था और अपने ऊपर मजाक वही लोग कर सकते हैं जो बड़े बुद्धिमान हैं, दूसरे का मजाक तो मूड़ भी कर सकते हैं, मूड़ ही करते हैं, सिर्फ बुद्धिमान अपने पे हंस सकता है तो वो वनस्पति शास्त्री भी करता था लोगों से कि पहले मैं सारे जगत को समझना चाहता था और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता था इस जगत का रहस्य मेरे खोल बहुत मैंने प्रार्थना की लेकिन मेरी कोई प्रार्थना सुनी ना गई तब मैंने सोचा कि जगत शायद बहुत बड़ा है मैं शायद बहुत छोटा हूं तो मैंने एक दिन परमात्मा कहा कि छोड़ जगत को मूंगफली की मैं खेती करता हूं इसका ही रहस्य खोल दे तो परमात्मा की आवाज मुझे सुनाई पड़ी कि अब ठीक मूंगफली ठीक तेरे ही साइस की है इसका रहस्य खोला जा सकता है जगत का रहस्य जरा बड़ा था तो काफी छोटा पड़ता था और चम्मच से सागर नहीं पौले जा सकते ये रहस्य तुझे मैं खोल दूंगा और वो वनस्पति शास्त्री कहता था कि उसी ने रहस्य खोला और इसलिए मैं मूंगफली के अनेक प्रकार और नए नए ढंग और नए नए स्वाद पैदा कर सका लेकिन जब मैंने ठीक सवाल पूछा जो कि ठीक मेरी आकृति और मेरे रूप और मेरी सीमाओं के भीतर था तब मुझे उत्तर मिला ध्यान रखना ऐसे जब तक तुम अपने से बड़े सवाल पूछोगे उत्तर नहीं मिलेंगे जिस दिन तुम अपने योग्य सवाल पूछोगे उसी शिक्षण उत्तर मिल जाएगा और जितने उत्तर तुम्हें मिलते जाएंगे उतना ही तुम्हारा आकार बड़ा होता जाता है। उतने ही बड़े प्रश्न पूछने में तुम समर्थ होते जाते लोग जब ईश्वर के संबंध में सीधा सीधा पूछते हैं तभी व्यर्थ हो जाती है बात बुद्धि बड़ी छोटी है मगर छोटे का हमें बड़ा गर्व है छोटे का हम बड़े इतराए है ऐसा हुआ कि सॉक्रटिस के पास एक आदमी मिलने आया वो एक बड़ा धनपति था और एथेंस में उससे बड़ा कोई धनपति नहीं था उसकी अकड़ स्वाभाविक थी रास्ते भी भी चलता था तो उसकी चाल अलग थी बात करता था लोगों की तरफ देखता था तो उसका ढंग अलग था हर जगह उसका अहंकार था वो सॉक्रटिस से मिलने आया सकटीज उसे बिठा के कहा कि बैठो मैं भी आया भीतर गया और दुनिया का एक नक्शा दिया और उससे पूछने लगा इस दुनिया के नक्शे पर यूनान कहां है छोटा सा यूनान उस आदमी ने बताया पर उसने कहा यह पूछते क्यों वो थोड़ा बेचैन हुआ सॉक्रटीज ने कहा मुझे बताओ कि यूनान में एथेंस कहां है बस एक छोटा सा बिंदु था पर उस आदमी ने कहा ये पूछते क्यों हूं ने कहा कि बस एक सवाल और इस एथेंस में तुम्हारा महल कहां है तुम क्यों इतने अकड़े हो और ये पृथ्वी का नक्शा सब कुछ नहीं है कोई चार अरब सूर्य और इन चार अरब सूर्यों की अपनी अपनी पृथ्वीयां हैं और अब वैज्ञानिक कहते हैं कि ये चार अरब भी हम जहां तक जान पाते हैं वहां तक आगे विस्तार का कोई अंत नहीं वैज्ञानिक कहते हैं कम से कम पचास हजार पृथ्वियों पर मनुष्य जैसा जीवन होना चाहिए मगर यह कोई अंत नहीं क्योंकि अंत की हमें कोई खबर नहीं जितना हमारे दूरबीन सशक्त होते जाते उतना ही बड़ी सीमा होती जाती सीमा का कोई अंत नहीं मालूम होता तुम उसने कहां हो लेकिन बुद्धि बड़ी अकड़ी छोटा सा सिर उस सिर में छोटी सी बुद्धि है कोई डेढ़ किलो भजन है खोपड़ी का उस डेढ़ किलो भजन में सारा सब कुछ बड़ी अकड़ बड़ी है बड़े तर्क है जिन लोगों ने सत्य की खोज की है उन्होंने कहा जब तक तुम्हारा सिर न गिर जाए तब तक तुम सत्य को न पा सकोगे तुम्हारा सिर ही बाधा है जब तक तुम सिर सहित हो तब तक तुम उसे न पा सकोगे क्योंकि तुम्हारा सिर तर्क खड़े करता है और तुम्हारे तर्क बेहूबे हैं मगर तुम्हारा सिर कहता है कि सब ठीक है यह तर्क सन्यासी बिना सिर के जीना शुरू करता है उसका अस्तित्व तर्कहीन है उसका होना हार्दिक है बौद्धिक नहीं उसके होने में बुद्धि प्रधान नहीं है उसके तो होने में बुद्धि भी एक अंग है जैसे मांस मज्जा है पित्ती है हृदय है फेफड़े हैं ऐसा बुद्धि भी एक अंग है बुद्धि से कोई सत्य खोजा नहीं जाता बुद्धि तो राडार है उससे थोड़ी सी झलक आसपास की मिलती ताकि तुम संभल के चल सको बुद्धि मालिक नहीं है सेवक है लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मालिक सेवक बन जाता है सेवक मालिक बन जाते तुम्हारे भीतर यही हुआ है बुद्धि मालिक हो गई है तुम सेवक हो गए हो तुम पहले बुद्धि से पूछते हो क्या सही क्या गलत फिर तुम चलते हो बुद्धिमान आदमी बुद्धि से नहीं पूछता बुद्धि का उपयोग करता है बुद्धिमान आदमी बुद्धि का उपयोग करता है एक साधन की तरह जहां जरूरत होती है उसको आवाज देता है जहां जरूरत नहीं होती उसे छोड़ देता है लेकिन जरूरत गैर जरूरत तुम्हारा सवाल नहीं बुद्धि चलती ही जाती तुम जाग रहे हो सो रहे हो बैठे हो कोई फर्क नहीं पड़ता बुद्धि चलती जाती और बुद्धि कही जाती है ये करो ये करो वो करो और तुमसे करवाई चली जाती ध्यान का अर्थ है बुद्धि के इस नियंत्रण से छुटकारा बुद्धि की इस मालकी से मुक्ति ध्यान का अर्थ है बुद्धि की गुलामी से स्वतंत्रता ध्यान एक बगावत एक है एक क्रांति है अगर वो वृक्ष की शाखा ध्यानपूर्ण होती तो फकीर की बात समझ लेती। लेकिन वृक्ष की शाखा तर्क खड़ा करेगी और फकीर से कहेगी सिद्ध करो तुम उस शाखा की भांति मत होगा अन्यथा फकीर का कुछ भी न जाएगा, तुम्हारा सब कुछ खो जाएगा तुम्हारी बुद्धिमानी में ही तुम बुद्धिहीन सिद्ध होगे। कभी तुम ऐसे व्यक्ति के करीब आ जाओ जो तुम्हें सचेत कर सकता हो तो जहां तुम जूते छोड़ आते हो द्वार के बाहर वहीं अपने सिर को भी रखना वहीं अपनी बुद्धि को भी रखना तो ही तुम बुद्धों का लाभ ले सकोगे अन्यथा बुद्धों से वंचित हो जाना बहुत आसान है जरा सतर्क और हजारों मील का फासला हो जाए इंच भर तर्क और स्वर्ग और नरक में जितना फासला हो उतना फासला हो जाता है इंच भर भी तर्क लेके वहां मत आना अगर बुद्धों से कुछ पाना हो तो सिर लेके वहां जाना ही मत इसलिए तो पूरब के मुल्कों में गुरु के चरणों में सिर झुकाते हैं वो सिर्फ प्रतीक है वो प्रतीक इस बात का है कि हम तर्क को झुकाते हैं अब हम सुनने को श्रद्धा से राजी हैं अब हम विवादना खड़ा करेंगे अब हम संवाद को उत्सुक अब हम कुछ जानना चाहते हैं हम कोई तार्किक निष्पत्ति नहीं चाहते हम कोई जीवन की क्रांति चाहते हैं वो सिर झुकाना प्रतीक है लेकिन तुम सिर भी झुका देते हो फिर भी तर्क से भरे रहते हो वो प्रतीक झूठा हो गया जहां तुम्हारा सिर झुके वहां तुम तर्क को रख देना और तर्क शून्य होकर सुनना और समझना तब अस्तित्व तुम्हें घेर लेगा तब बुद्धत्व तुम्हें बदल देगा तब ये सूफी फकीर की बात वो वृक्ष भी समझ सकता था कुछ और आपने दो तरह की नींद की चर्चा की एक तो साधारण नींद है जिससे हम हमते तो हैं जो नींद पूरी हो जाए। दूसरी नींद जिसे हम आध्यात्मिक नींद जिसमें हम सब सोए हैं दिल में भी सोए हैं इससे जागने के लिए भी क्या जरूरी है कि वो नींद पूरी हो जाती निश्चित ही एक नींद है जो सुबह पूरी हो जाती क्योंकि वो नींद शरीर की है शरीर की सीमा है शरीर थकता है रात आप सो जाते हैं थकान पूरी हो जाती है सुबह शरीर बड़ा छोटा है आत्मा की कोई सीमा नहीं आत्मा कोई छोटी घटना नहीं इसलिए आत्मा की नींद कभी भी पूरी ना होगी जब तक कि तुम चेष्टा ना करोगे उसे तोड़ने की वो अनंत हो सकती है दूसरी बात भी समझ लो शरीर का जागरण भी शांत चुक जाता है शरीर कर दिया तेल बाती वाला है सुबह नींद चुक जाती है तुम जगाते हो शाम होते होते जागरण चुक जाता है तुम सो जाते हो शरीर तो सब कुछ सीमित है 10 10-12 घंटा बहुत है दिया जल गया तेल चुक गया बाती नष्ट हो गई फिर विश्राम चाहिए ना तो आत्मा की नींद का कोई अंत है और ना आत्मा के जागरण का एक बार तुम जागे तो फिर तुम थकोगे नहीं पर एक बार तुम जागे ही नहीं तो तुम सोए ही रहोगे अनंत जन्मों तक तुम सो सकते हो क्योंकि आत्मा की कोई सीमा नहीं वो बिन बाती बिन तेल है रोशनी तुम्हें दिखाई पड़ गई एक दफा तो सदा दिखाई पड़ती रहेगी जब तक दिखाई नहीं पड़ी जब तक तुम चूकते रहोगे यह चूकना अंतिम हो सकता तुम सदा से हो तुम कोई आज तो नहीं हो गए हो तुम कल भी थे तुम परसों भी थे तुम सदा से हो लेकिन अब तक तुम चूकते गए हो अब तक तुम सोए हो ऐसा ही तुम आगे भी चूकते जा आत्मा के साथ किसी भी चीज की कोई सीमा नहीं शरीर के साथ सब चीजों की सीमा है शरीर की वासनाओं की सीमा है शरीर की तृप्तियों की सीमा है शरीर की शक्ति की सीमा है शरीर की असक्ति की सीमा है शरीर के साथ सब क्षणभंगुर है शरीर बड़ा छोटा दिया है लेकिन आत्मा के साथ सब विराट है वहां किसी चीज की कोई सीमा नहीं अगर तुम भटको तो तुम अनंत तक भटक सकते हो अगर तुम जाग जाओ तो तुम अनंत के लिए जाग गए वहां सभी कुछ विराट और अनंत है तुम्हारे प्रयास की जरूरत पड़ेगी लेकिन बड़ा जटिल सवाल है कि सोया आदमी कैसे प्रयास करे जागने का एक आदमी सोया है जब वो सोया ही है तो वो जागने का प्रयास कैसे करे अगर वो जागने का प्रयास करे तो उसका अर्थ है कि वह जागी रात है धर्म की मूल कुत्थी यही है कि सोया आदमी कैसे प्रयास करे जागने का इसलिए पूर्व कहता है गुरु के बिना जागना नहीं होगा जब तुम सो रहे हो तो कोई जागने वाला ही तुम्हें जगा सकता है इसलिए तुम पहरेदार को रात कहकर सो जाते हो कि पांच बजे मुझे उठा देना या तुम टेलीफोन कंपनी को खबर कर देते हो कि पांच बजे घंटी बजा देना क्योंकि तुम जब सो रहे हो तब कोई जागा हुआ तुम्हें उठा सकेगा और या तुम घड़ी में अलार्म भर देते हो एक सदगुरु जो जागा हुआ है वो सोए हुए को हिला सकता है जगा सकता है हालांकि तुम सदगुरु को भी धोखा दे जाते हो उससे कहते बस उठता हूं करबट लेके आंख बन करके फिर सो जाते अकेले तो तुम्हारा जागना करीब करीब असंभव है इसलिए पुराने ही दिनों से जागरण की प्रक्रिया में स्कूल का बड़ा महत्व है गुरुजी कहता था बिना स्कूल के कोई भी जाग नहीं सकता इसलिए संप्रदाय पैदा हुए संप्रदाय बहुमूल्य है अगर समझ पूर्वक चला जाए संप्रदाय का अर्थ है एक परंपरा जिसमें दूसरे तुम्हें जगाने की कोशिश करते रहेंगे एक जागा हुआ अनेकों को जगा सकता है फिर वे अनेक जागे हुए दूसरों को जगाते जाएंगे ये एक कैसे जागता है प्रथम कोई परिस्थिति कभी कभी तुम्हें बिना जगाने वाले के भी जगा दे सकती है वो संयोगिक जैसे बुद्ध को हुआ बुद्ध का जन्म हुआ ज्योतिषियों ने कहा कि ये युवक होकर या तो सन्यासी हो जाए और या महाप्रतापी सम्राट होगा। पिता बहुत चिंतित हुए महाप्रतापी सम्राट हो ये तो पिता चाहे लेकिन पिता ये तो दुखद घटना बने अगर ये सन्यासी हो जाए सन्यासी के चरण छूना आसान है लेकिन तुम्हारा बेटा सन्यासी होना चाहे तो बड़ी पीड़ा होती है। दूसरे का बेटा सन्यासी हो तो तुम पैर भी छू आते पिता बहुत परेशान हुए जोशियों से कहा कि फिर क्या उपाय है कि यह सन्यासी ना हो तो उन्होंने कहा एक ही उपाय है कि इसकी नींद में जरा भी दखल न पड़े क्योंकि कभी कभी दखल पड़ने से आदमी जग जाता जरूरी नहीं कि अलार्म से तुम जगो क्योंकि अलार्म भी सिर्फ दखल है आकाश में बादल गरजे और तुम्हारी नींद टूट जाए कोई परिस्थिति इतनी प्रगाढ़ कांटे की तरह चुभे कि तुम्हारी नींद खुल जाए कोई दुख इतना बड़ा आ जाए कि तुम्हारी नींद खुल जाए पर ये घटनाएं संयोगिक है इनकी साधना नहीं बनाई जा सकती क्योंकि बादल कब दुख कब घना होगा कुछ कहा नहीं जा सकता जो लोग स्वयं जागते हैं उनके जागने का कारण हमेशा सा संयोगिक एक एक्सीडेंटल एक होता है। तो बुद्ध के पिता को उन्होंने कहा तुम ऐसा इंतजाम करो कि ये कोई दुर्घटना से जग ना जाए सोया रहे फिर ये सम्राट हो जाएगा चक्रवर्ती हो जाएगा लेकिन अगर ये जग गया तो मुश्किल होगा तो पिता ने सारा इंजाम किया वही इंतजाम मुश्किल हो गया पिता ने इंजाम किया चार महल बनाए अलग अलग मौसम में रहने की अलग अलग व्यवस्था की कि वही ज्यादा गर्मी में नींद न टूट जाए कि ज्यादा सर्दी में नींद न टूट जाए कि ज्यादा वर्षा में नींद न टूट जाए अति न हो सब चीजों में सम रहे ताकि ये व्यक्ति मूर्छित रहे सुंदरतम जो स्त्री उपलब्ध हो सकती थीं जब बुद्ध जवान होने लगे तो उन्होंने सारे राज्य से सुंदरतम कुमारियां इकट्ठी कर दी बुद्ध ने अगर मुझसे सलाह ली होती तो मैं कहता ये सब उपद्रव गलती कर रहे हो इसी से जगेगा ये जब सभी सुंदर स्त्रियां वहां उपलब्ध हो गई तो बहुत जल्दी सौंदर्य में रस चला गया भोग निश्चित त्याग में ले जाता है तुम नहीं पहुंच पाते त्याग में कि एक आदि स्त्री तुम्हें मिलती और हजारों स्त्रियां अनमिनी रह जाती तो जो स्त्री तुम्हें मिल जाती है उसमें तो रस खो जाता है लेकिन जो तुम्हें नहीं मिली उनमें रस बना रह जाता है उसकी वजह से नींद जारी रहती बुद्ध को जो भी सुंदर तुम स्त्रियां संभव थी सब मिल गई आगे कोई रस न रहा अगर तुम्हें सब मिल जाए तुम्हारा रस टूट जाए बुद्ध को इतना सुख दिया कि जरा सा दुख दुर्घटना हो गए अगर कोई आदमी दुख में ही रखा जाए तो उसको दुख झेलने की क्षमता बढ़ जाती जैसे एक आदमी रेलवे स्टेशन पर सोता है तो रेल गुजरती रहे कोई नींद में बाधा नहीं पड़ती हड़ताल हो जाए तो नींद टूटती क्योंकि वो जो आवाज की आदत हो गई वो संगीत है जिसमें उन्हें नींद आती तो जो लोग रेलवे स्टेशन पर सोते हैं रेल की खड़खड़ उनको बड़ा संगीतपूर्ण वातावरण बनाते वो न हो तो बेचैनी होती शिकागो के पास से एक ट्रेन गुजरती थी रोज रात तीन बजे उसे पूरे शिकागो में शोरगुल मचता था उसकी सीटी की आवाज पुराने दिनों की बात तो अधिकारियों ने सोचा कि डिस्टरबेंस डिस्टर्बेंस उसका समय बदल दिया तीन बजे रात की बजे सुबह सात बजे को जन्म देखी तो अनेक शिकायतें आईं कि तीन बजे अनेक लोगों को शिकागो में असल नींद टूट जाती है कुछ गड़बड़ हो रही वो जो तीन बजे उपद्रव मचता था रोज वो नहीं मच रहा तो उसका अभाव खला लोग तो हैरान हुए अधिकारी हैरान हुए कि हमने तो इसलिए भी थी, नींद ठीक से लगे लोगों की लेकिन तीन बजे वर्षों की आदत हो गई थी उससे नींद नहीं टूटती थी वो नींद का हिस्सा हो गया था अचानक मुख हो गया खाली जगह हो गई अनेक लोगों की नींद टूट गई बुद्ध अगर दुख में रखे गए होते और बचपन से ही उन्हें सब तरह के दुख दिए गए होते फिर उनकी नींद टूटना बहुत मुश्किल थी लेकिन सब सुख दिया इतना सुख दिया कि कभी कोई कांटा ना चुभा बुद्ध के पिता ने बगीचे में इंजाम किया था कोई सूखा हुआ पत्ता भी बुद्ध को दिखाई ना पड़े क्यों कौन जाने सूखे पत्ते को देख के बुद्ध सवाल उठा दे मुरझाया फूल दिखाई ना पड़े कौन जानता है मुरझाया फूल को देख के वो कह दें कि मैं तो नहीं मुरझा जाऊंगा कहीं जीवन का सवाल न उठ जाए कहीं मृत्यु तो दिखाई ना पड़ जाए तो रात बगीचा साफ कर दिया जाता था ताकि जीवन ही जीवन दिखाई पड़े इसी से मुसीबत हुई क्योंकि कितना छिपाओगे कितना बचाओगे आज नहीं कल बुद्ध महल के बाहर जाएंगे बुद्ध को महल के बाहर जाना पड़ा और जब उन्होंने पहली दफा एक आदमी की लाश को निकलते देखा सब नींद टूट गई सारथी से पूछा क्या हो गया इस आदमी को सारथी डरा क्योंकि खबर थी पिता की तरफ से कि कभी मृत्यु की कोई चर्चा उठे तो कुछ कहना मत कहानी बड़ी मधुर है देवताओं ने देखा कि सारथी डर रहा है और एक क्षण आया है कि एक आदमी जग सकता है तो देवता सारथी में प्रवेश कर गए और उन्होंने सत्य तो कह दिया ये तो कहानी है लेकिन बात ठीक ही है देवता प्रवेश किए हों या न किए हों आर्थी में देवत्व तो भाव आ गया होगा कि ये बात तो सच ही कहनी चाहिए क्यों झूठ बोलना और कब तक छिपेगा झूठ मौत तो है तो सारथी ने कहा कि मैं कैसे कहूं लेकिन यार मैं मर गया झूठ में नहीं बोल सकता बुद्ध ने तो पिछड़ा पूछा कि क्या मैं भी मर जाऊंगा ने कहा कि और कठिन सवाल है मैं कैसे कहूं कि आप मर जाएंगे? लेकिन अपवाद कोई भी नहीं बुद्ध ने कहा तब रथ वापस लौटा दो अब मुझे आगे नहीं जाना वे जा रहे थे एक महोत्सव में भाग लेने एक युवक महोत्सव युद्ध फेस्टिवल था सारे राज्य के युवक इकट्ठे हुए थे बुद्ध को उसका उद्घाटन करना था। वापिस लौटा दो क्योंकि तो अब युवक महोत्सव में जाने का कोई अर्थ नहीं रहा मैं मर ही गया जब मरना ही है थोड़े दिन बाद तो यह सब राग रंग व्यर्थ है उसी रात बुद्ध घर छोड़कर बाप खड़े हुए ये परिस्थिति के कारण हुआ बुद्ध के पिता ने सोचा तर्क से ठीक ही सोचा था लेकिन जिंदगी तर्क को नहीं मानती जिंदगी तर्क से बड़ी बड़ी बुद्ध ने व्यवस्था की तर्क से सब दुख ना हो असुविधा ना हो मृत्यु का दर्शन ना हो इसी वजह से एक दुर्घटना घट गई बुद्ध के पिता के लिए दुर्घटना बनी बुद्ध के लिए तो इससे बड़ा अवभाग्य दूसरा ना था तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि कोई संयोग बस जाग गया है और तब उसने दूसरों को जगाना शुरू कर दिया है लेकिन सामान्यतया सौ में निन्यानवे मौकों पर तुम्हें गुरु की जरूरत है तुम्हें कोई जगाएगा, तभी तुम जाग सकोगे तब भी डर है कि तुम शायद न जागो तब भी बह है कि तुम करवट ले लो और सो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें रोज करवट लेते और फिर से सो जाते देखता हूं इसलिए अनुभव से कहता हूं तुम्हें किसी तरह परेशान करके थोड़ा बहुत हिलाया डुलाया तुम थोड़ी सी आंख खोलते हो लेकिन आंख भीतर नींद छाई रहती उस छाई हुई नींद से तुम थोड़ा सा देखते हो फिर करवटे के सो जाते हो सोचते हो कि बीतों घड़ी और सो ले इतनी जल्दी क्या है अभी सुबह हुई भी नहीं तुम हजार बहाने खोज के फिर सो जाते हो गुरु भी तुम्हें जगा नहीं पाता इसलिए बिना गुरु के तुम जगोगे इसकी संभावना ना के बराबर इसलिए मैं निरंतर कहता हूं कृष्ण ने ठीक बात कहकर भी बहुत लोगों का अहित किया है अनजाने में बात तो ठीक ही है कि तुम्हें कोई दूसरा कैसे जगह अगर तुम सोना ही चाहते हो कोई जगा नहीं सकता तुम जब जागना चाहोगे तभी तो जागोगे गुरु भी क्या करेगा इसलिए कृष्णमूर्ति ठीक ही कहते हैं कि तुम जागना चाहो तो जाग सकते हो गुरु की कोई जरूरत नहीं लेकिन जिनसे वो कह रहे हैं वो तो नींद के लिए सब तर्क खोज रहे हैं जब वो सुनते हैं गुरु की कोई जरूरत नहीं तो अलाम घड़ी को फेंकाते वो कहते हैं जब जगना है तो जगी जाएंगे अलाम की क्या जरूरत अलाम से भी वे जगते नहीं थे पर उससे एक संभावना थी उसे भी फेंका थे तब वे निश्चिंत होकर सोते अब कोई डर भी न रहा कि कोई जगाएगा वे गुरु के पास भी नहीं जाते अब कहीं कोई गुरु मिल भी जाए तो वो कहते हैं गुरु की कोई जरूरत नहीं नानक ने कबीर ने व्यर्थ ही नहीं कहा था कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होगा उन्होंने तुम सोए हुए लोगों को देखकर कहा था ज्ञान तो गुरु के बिना हो सकता है क्योंकि ज्ञान तुम्हारी भीतरी संपदा है कोई तुम्हें देने वाला नहीं लेकिन तुम इतने जालसाज हो तुम इतने षडयंत्रकारी हो अपने साथ तुम ऐसा खेल खेल रहे हो कि तुम अपने को धोखा दे लोगे कोई चाहिए जो तुम्हें जगाए हिलाए झकझोरे ऑस्टिंसकी ने अपनी किताब इन सर्च ऑफ द मिरेकुल गुरजीएफ को भेंट की है समर्पण ने लिखा है गुरजीएफ को जिसने मेरी नींद तोड़ दी गुरु का एक ही अर्थ है जो तुम्हारी नींद तोड़ दे इसलिए तुम गुरु से बचोगे भागोगे क्योंकि नींद बड़ी सुखद है और नींद का टूटना हमेशा दुखद है जो भी तुम्हारी नींद टूटे तोड़ेगा उससे तुम नाराज होोगे क्योंकि वो तुम्हें बेचैनी में डालता दा। रहा तुम नींद से व्यवस्थित हो गए हो सब ठीक चल रहा था सपना भी अच्छा था सब ठीक था वो याद गया नींद व्यक्त सब अस्त व्यस्त होगा अब पुराना सब जाएगा और नया फिर से संयोजन करना होगा इसलिए गुरु शुरू में तो कष्टदायी मालूम पड़ता है दुखदायी मालूम पड़ता है इसलिए जो गुरु तुम्हें शुरू से सांत्वना देता हो समझना कि वो नींद की दवा होगा गुरु नहीं जो तुम्हें पुष्कारता थपकारता हो और कहता हो सब ठीक है उससे बचना वो गुरु नहीं जब तुम सो रहे हो तुम्हारी जेब काट लेगा और कुछ इससे ज्यादा होने वाला नहीं जब भी तुम गुरु के पास जाओगे तो वो कहेगा कुछ भी ठीक नहीं है तुम बिल्कुल गलत तुम पागल हो तुम निम्न हो तुम अस्वस्थ हो वो तो तुम्हारे अहंकार को कोई तृप्ति ना देखा वो सब तरफ से तुम्हें तोड़ेगा मिटाएगा जलाएगा गुरु तो मृत्यु जैसा है और मृत्यु से ही गुजर के अमृत उपलब्ध तो होता है आज जितना